इसीलिए भगवान ने कर्म तो, तो अर्जुन ज्ञान योग का अधिकारी नहीं है ये कैसे मालूम होता है ध्यान देना अर्जुन की चित्त शुद्धि नहीं है ऐसा नहीं समझना जिसकी चित्त शुद्धि होती है वही ज्ञान योग का अधिकारी होता है अर्जुन के ज्ञान ज्ञान अर्जुन का ज्ञान योग में अधिकार नहीं है इसका कारण उससे चित्त की मलिनता नहीं है मुख्य बात है की वो एक योद्धा के रूप में युद्ध के मैदान में खड़ा है तो प्रथम कर्तव्य उसका क्या है कर्म करना तो वही है ना प्रथम कर्तव्य तो बस तो इस कारण से जो है उसे ज्ञान योग का अधिकारी नहीं माना गया है है ना तो तो उसका चित्त उसका चित्त शुद्ध नहीं है ये सब कारण नहीं है मैदान तो तो तो तो तो में, में जो योद्धा है उसका वही कर्तव्य है वही उसके लिए कल्याण कारक है उसके लिए कल्याणकारक फिर क्या है युद्धि कल्याणकारक तो है ज्ञान योग कल्याण कारक है क्या ये ध्यान रखना जैसे किसी की चित्त शुद्धि पूर्णता हो कोई ज्ञान योग का अधिकारी हो सन्यास का अधिकारी हो लेकिन उस समय कोई राष्ट्र की बहुत बड़ी समस्या हो समाज की कोई बड़ी भारी समस्या आ जाए घर में ही उसके माता पिता वृद्ध हो सब ये हों तो उसके लिए क्या करना होगा ज्ञान योग उसके लिए क्या करना कल्याणकारक है बस। यही परिस्थिति अर्जुन जी ये नहीं सोचना की वो जो है ना तो उसका आचित्व मलिन है ये सब ऐसा रहित नहीं है ये मतलब नहीं है, है ना एसना रहित होने पर भी वही कर्तव्य हो जाता है उस समय जब इन दायित्वों से जो व्यक्ति मुक्त है वो फिर ज्ञान योग का अधिकारी है यही समझिएगा ऐसी समस्या नहीं है सामने और ऋषणा रही है तो फिर वो ज्ञान योग का अधिकारी है ऐसा जब ऐसी समस्या है तो उसका सामना करना चाहिए इतना ही कारण है और कुछ कारण नहीं है तो नित्य कर्म, है। कर्म है। नहीं है नित्य कर्म याव जीवन करनी होते है युद्ध तो नैमित है किसी निमित्त से आया हुआ है नैमित्तिक कर्म तो निमित्त के होने पर ही होता है यावत जीवन नहीं युद्ध जब सफेद अच्छा करना है इसके बाद में फिर क्या करना है जैसा समय आएगा अच्छा नैमित्तिक कर्म है युद्ध ग्रहण स्नान कैसा कर्म है नैमित्त उत्पन्न होने पर कर्म होता है किया जाता है पिता करता है वो भी कैसा कर्म है नैमित्तिक कर्म है युद्ध नैमित्तिक कर्म है कहाँ से है पास उनतालीस है हाँ इसमें था तो अर्जुन की स्थिति ध्यान रखना अर्जुन ज्ञान योग का अधिकारी क्यों नहीं है उसका कारण यही है ऐसी स्थिति में कर्म ही उसके लिए अधिक कल्याण हैं। है कोई उसके चित्त की मलिनता है हैं ये सब कारण नहीं है, कारण नहीं है। और, और धर्म का पालन न करने के कारण ये सभी समस्याएं सामने आती है और स्वधर्म का पालन हो तो व्यक्ति हर समस्या से कर सकता है हाँ तो जिसके लिए जो कर्तव्य शास्त्र ने निर्धारित किया है बस उसको छोड़कर सभी क्या हो जाते हैं पर धर्म और हम लोग पीछे पर, के पीछे पड़े धन संपत्ति के पीछे साधु समझा पड़े तो क्या होगा सुधर में क्या पर इसलिए समस्याएं आ जाती है कि बोलना किसी का सुधर में नहीं है उसका ध्यान रखना सप्तम तो गुरुआत शास्त्र रहते हैं झूठ बोलना छल कपट करना किसी का सुधर में नहीं है सबको में होंगे अब इसका इसके कारण ये लोगों को बहुत बहुत पीवाना कर पाते रहते हैं यहाँ पर में है ना उनतालीसवा आरंभ होना है और अड़तीसवे में कहा था तथा तेन आवृतम जैसे धूम से अग्नि आच्छादित हो जाती है मल से दर्पण आच्छादित हो जाता है जरायु से गर्भ आवृत रहता है वैसे ही कामना से यह आवृत है कामना से निगम तो अब देखेंगे उदरणिका पुनः पुनः पुनः यत शब्द ये हमको शर्म दे दो यहाँ नहीं होगा कर दो क्या इसको दो अच्छा यहाँ की सड़क है और वहाँ की सड़क नजदीक पड़ती है क्या कोई कई बैठे थे नहीं डूब नहीं थी अब और खुलिए पुछ पुनः इदम शब्द का वाच्य जो काम से, है। काम से कौन है जिसको जो इदम इदम शब्द शब्द का का अर्थ है। का अर्थ है है मतलब अर्थ इदम चम तो इदम शब्द का जो अर्थ है वह किससे अच्छा दिखे काम से लगाइए पुनः इदम शब्द पुनः इदम शब्द का वाच्य जो काम से आच्छादित है तथ्य वह क्या है वह इदम शब्द का वाच्य जो काम से आच्छादित है वह क्या है ऐसा प्रश्न होने पर कहा जाता है ठीक है मतलब से क्या लेना है आवृतम ज्ञानमेना ज्ञानिनो नित्य वृणा काम कौन दे तो आवृतम ज्ञानम ज्ञानीनि कामरूपेण कौंतेया दुष्पूरे अन्यय कौंते और हे कौंते ज्ञानीन नित्यवर्णा ज्ञानी ना, ना, के नित्य नित्यवैदी ज्ञानी के ज्ञानी का नित्य नित्यवैदी क्या है काम ये सभी अब जो आए, ये सभी काम के विशेषण आएंगे कौन है नित्यवेदिना नित्य वेदी कौन है काम तो पंक्ति इसका अनुवाद देखेंगे क्या कौंतेया ज्ञानिना नित्यवैरिणा दुष्पूरे अन काम रूपेणा ज्ञानम आवृतम लग जाएगा क्या कौंतेया ज्ञानिना नित्य वैरिणा दुष्पुरना अन काम रूपेण ज्ञानम आवृतम और हे कौके ये कामरूपेण आया है कामरूपेण रूपेण करते कामेन। काम काम रूपेण कैसे तो सभी ये काम के विशेषण आए काम कर कामना या इच्छा ये कामना कैसी या ज्ञानी का नित्य है ज्ञानी का भाष में आएगा कि ज्ञानी ही कामना को अपना बैरी समझता है और जो ज्ञानी नहीं है अज्ञानी व्यक्ति है मंदबुद्धि है वो कामना को अपना बैरी समझते हैं क्या नहीं। बल्कि कामना का अनुसरण करते रहते हैं जैसी इच्छा होती है उनकी पूर्ति का प्रयास करते रहते हैं इसलिए मंदबुद्धि का ये वैरी नहीं है बैरी किसका है ज्ञानी का और बैरी कैसा नित्य सदा वैरी है और है कहते मतलब भगवत प्राप्ति की इच्छा परमात्मा साक्षात्कार की, की कामना को छोड़कर जितनी कामनाएं हैं वे सभी कैसे है उसमें वैरी मुमुखा तो रहती है ना पंक्ति देखेंगे और के नित्य बैरी एक विशेषण हो गया नित्य बैरणा फिर क्या ना। का कठिनता से पूर्ण होने वाला कठिनता से पूर्ण होने वाला कौन है कौन है इच्छा काम ना हाँ तो जो नित्य बैरी कौन है काम और दुष्पूर्ण कौन है दुष्पूर्ण का अर्थ है कठिनता से कठिनता से पूर्ण होने वाला कठिनता से पूर्ण होने वाली कौन है कामना कि कठिनता से पूर्ण होने वाला और अनलेन कर होता है अनल करता है अग्नि तो यहाँ पर ऐसा अर्थ करना है की अग्नि बहुत बहुत खा करके भी तृप्त नहीं होती है सब कुछ जला डालती है तो यहाँ अनल का अर्थ है की तृप्त कभी भी तृप्त न होने वाला तृप्त न होने वाला तृप्त न होने वाला कठिनता से पूर्ण होने वाला तथा कभी भी तृप्त न होने वाले एतेन काम रूपेण इस कामना के द्वारा ज्ञानम आद्रित ज्ञान आवृत है कामना के द्वारा क्या आवृत है ज्ञान तो वहाँ तेन इधम इधम से क्या लेना है ज्ञानम ये इधम शब्द का वाद ज्ञान है क्या कौनते हैं और हे है कौनतेगा ज्ञानी के नित्य वैरी कठिन कठिनाई से पूर्ण होने वाले तथा कभी भी तृप्त न होने वाले एक काम रूपेण इस कामना के द्वारा ज्ञान आवृत है क्या आवृत है ज्ञान हाँ तो जो मनुष्य का ज्ञान है आत्म अनात्म आत्मअनात्म ज्ञान आत्म अनात्म मतलब ये आत्मा है ये अनात्मा है आत्म आत्मनात्म जैसे अभियान कर्तव्य कर्तव्य जिसे अज्ञान ये सभी किस किस से है कामनाओं के द्वारा आवृत है कामनाओं के कारण जो है हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाते है की हम कौन है ऐसा तो ज्ञान आवृत है लगेगा भाष्य देखेंगे आवृतम एतेन ज्ञानम ज्ञानी नो नित्य बैरण ज्ञानी का नित्य बैरी कहा है क्यों कहा है तो भाष्यकार भगवान कहते हैं ही ज्ञानी पूर्व में जानाती पर मिल जाएंगे ही ज्ञानी पूर्व में जानाती क्योंकि ज्ञानी पहले से ही जानता है क्या अन करमेन की इस कामना के कारण मई अनर्थ में लगाया गया इस कामना के कारण वनर्थ में लगाया गया कौन जानता है हाँ ज्ञानी जानता है इस कामना के कारण ही मैं अनर्थ में लगाया गया हूँ अनर्थ में प्रकृति किसके कारण होती है कामना के कारण होती है ठीक है क्या नित्यम अच्छा नित्यम यो नित्यम यो दुखी भगवती और और सदा ही दुखी रहता है और सदा ही दुखी तो? ज्ञानी कब कामना के रहते कामना के रहते सदा ही दुखी रहता है यहाँ ज्ञानी से परोक्ष ज्ञानी लेना है कैसा ज्ञानी अपरोक्ष ज्ञानी नहीं लेना है अपरोक्ष ज्ञानी की ना तो कामना होती है और ना ही कभी दुख होता है जो परोक्ष ज्ञानी है शास्त्रजन ज्ञान जिसका है और जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास कर रहा है मोक्ष हुआ है उसकी ये सब बात आ रही है ना परोक्ष ज्ञानी की बात है और वह कामना के कारण सदा सदा ही दुखी रहता है ठीक है अकाकर इस कारण से अशोकर्ष काम इस कारण से यह काम ज्ञानी का नित्य बैरी है तू मूर्ख से ना क्या मूर्खस्ते तू मूर्ख से नित्य ना किंतु मूर्ख का नित्य बैरी नहीं है कौन मूर्ख का नित्य वैरी नहीं अच्छा क्यों नित्य वैरी नहीं है अच्छा। तो बताते है ही करते क्योंकि साकर से मूर्ख क्यूँकी मूर्ख कृष्णा काले काम मित्र क्यूँकी मूर्ख कृष्णा के तृष्णा के काल में कृष्णा का क्या पूरा काम ना मूर्ख कृष्णा काल में काम को मित्र जैसा समझती होंगे है ना कृष्णाएं जब होती हैं तब व्यक्ति इच्छा को क्या मित्र समझता है या शत्रु समझता है यदि शत्रु समझ देगा तो उसका त्याग कर देगा उसके अनुसार आचरण नहीं करेगा ही सहसा करत है मूर्खा क्यूँकी मूर्ख कृष्णा का ले कि कृष्णा कृष्णा काल में कृष्णा होते समय कामना को मित्र जैसे देखते हुए और तत्कार्य कर से कि उस कामना के कार्य कामना का कार्य क्या है कामना क्या देती है कि कामना का कार्य दुख प्राप्त होने पर जानता है कामना का कार्य दुख प्राप्त होने पर समझता है क्या समझता है कि तृष्णा के द्वारा मैं दुखी किया गया तृष्णा के द्वारा मैं दुखी किया गया या कामना के कारण मैं दुखी किया गया वो कब समझता है दुख प्राप्त होने पर दुख प्राप्त होने पर और ज्ञानी पहले से ही जानता है इसलिए किसका वो पैदरी है ज्ञानी का ही कर्त क्योंकि क्यूँकी सा कर्त है मूर्खा क्यूँकी मूर्ख कृष्णा काल एक काम मित्र कृष्णा काल में कामना को मित्र जैसे दे देखते हुए एक कामना के कार्य कामना का कार्य दुख प्राप्त होने पर समझता है कि इस तृष्णा के कारण इस कामना के कारण मुझे दुखी किया गया ठीक है ना पूर्वम कर्थ है कि पहले ऐसी ही नहीं समझता है न पूर्वम यू की पहले से ही वो नहीं समझता है नहीं जानता है अतः इस कारण से कहा गया अतः अकाकर है इस कारण से ज्ञानी का ही नित्य वैरी कहा है ज्ञानी का ही नित्य वैरी कहा है किसको काम को इच्छा को वो तो कोई भी मन में विचार आया जो परमात्मा अनुसंधान करते हैं मन में कोई भी इच्छा आई अरे कहाँ से शत्रु आ गया मेरे सामने खड़ा हो गया जैसे से ऐसा त्रोत उसको बिल्कुल दुश्मनने से लगेगी इच्छा उसको ऐसा किम रूपेण तो उसका क्या रूप है, है? क्या रूप है उसका तो बताते हैं काम कामरूपेण कामा एव रूपम अश्य बोबरी समाते का रूपम का तो स्वरूपम कामना ही इसका स्वरूप है इसलिए इसे क्या कहते हैं काम रूप कामा का क्या अर्थ है इच्छा कामा का क्या अर्थ है कामा एव रूपम अश्य रूपम का तो स्वरूपम कामना ही इसका स्वरूप है इसलिए इसे कहते हैं कामरूप तेल से क्या लेना है कामरूपेण और दुष्पूर्ण देखेंगे यहाँ भी बोबरी है दुखेने पूर्णम अश्य दुख से पूर्ति होती है इसकी दुख से पूर्ति होती है इसकी इसलिए इस काम को क्या कहते हैं दुष्पुर कामना की पूर्ति आसान है क्या हाँ लोग कहते हैं क्या समझते हो हमको हमने कितनी कितनी मेहनत किया है तब इतना बड़ा मकान बनाया कितना कितना श्रम किया तब गाड़ी खरीदी है तो वो कहते हैं, इसे पूर्ति होती कामना होगी हम तो देखना दुष्पूरा दुखेन पूर्ण मत से दुख से पूर्ति होती है इसकी असर क्या लेना है कामस से इसलिए काम को दुष्पुर कहते हैं ठीक है तेन मतलब दुष्पूर्ण अन यहाँ समास बताते हैं अनला न अस्से अलम विद्यते अनलाम विद्यते अलम करते पर्याप्ति की इसकी पर्याप्ती नहीं है इसलिए इसे क्या कहते हैं अनल आ, है。अलम करते पर्याप्ति पर्याप्ति करते यहाँ पर तृप्ति इसकी तृप्ति नहीं होती इसलिए इसको क्या कहते हैं? अनल हाँ तो ये जो काम ज्ञानी के नित्य बैरी कठिनाई से पूर्ण होने वाले तथा कभी भी तृप्त न होने वाले इस कामना के द्वारा ज्ञान आदित है कामना के द्वारा क्या ब्रित है ज्ञान आदित है तो ये सब कामनाओं के बारे में ही कहा गया है कठिनाई से पूर्ण इसकी पूर्ति होती है तो उसमें भी बड़ी परेशानी है पूर्ण करने में और जो एक कामना को पूर्ण कर दिया तो दूसरी कामना नहीं होगी क्या तृप्ति हो जाएगी क्या इसलिए अनल कहा कठिनाई से आपने कामना की पूर्ति कर तो तृप्ति हो जाएगी क्या इसलिए अनल कहा की तृप्त न होने वाली जो बहुत निर्धन व्यक्ति है जिनके पास कोई साधन नहीं है सोचते हैं थोड़ा खाने पीने को अच्छा सा हो जाए साइकिल वाइकिल हो जाए और साइकिल हो जाए तो मोटरसाइकिल हो जाए उससे भी शांति में फिर क्या सोचते हैं गाड़ी होना चाहिए हैं? फोर व्हीलर गाड़ी हो जाए वो होने पर शांति होगी बढ़िया मकान होना चाहिए और हवाई जहाज होना चाहिए और हो जाए तो कई फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए तो कभी तृप्त होता है क्या व्यक्ति मरने का समय आ जाता है कृषि कभी नहीं होती ये नहीं होता कि अब कर लिया आगे कुछ करना ही नहीं ऐसा होता है क्या हाँ इसलिए व्यक्ति को मुमुखा जो जहाँ है वही उसको विराम कर देने में ठीक है है है ना विराम करना ही ठीक ज्यादा पंच में नहीं पड़ना चाहिए संतोष रखना चाहिए जीवन में ज्यादा तो इसको जो है ना अब देखेंगे ये ये, ये क्या है ज्ञान आपदी है ज्ञान का क्या है आत्म अनात्म विषयक ज्ञान विवेक ज्ञान देश है भिन्न आत्मा का ज्ञान ये कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान भी ले सकते हैं वैसे विवेक ज्ञान लेना ठीक है आगे देखेंगे पुनः पुनः आवरक आवरण करते अर्थ यहाँ पर आवरत या आच्छादक ज्ञान का आच्छादक होने के कारण आच्छादक अर्थ है आच्छादन करने वाला ढकने वाला ज्ञान का आच्छादक होने के कारण सर्वस्वी काम ज्ञान का आच्छादक होने के कारण सबका बेरी काम किस अधिस्थान वाला है या किस स्थान वाला है मतलब काम का निवास स्थान क्या है काम का आश्रय क्या अच्छा है, है? काम कहाँ रहता है ये मालूम होना चाहिए कामना कहाँ रहती है यह बात मालूम होना चाहिए पुनः पुनः सब पुनः ज्ञान का आच्छादक होने के कारण सबका बेरी काम किस निवास स्थान वाला है या किस आश्रय वाला है सब ज्ञान को इसको काम को बैरी क्यों कहा है ज्ञान ज्ञान का आच्छादक आच्छा होने, आच्छा होने के कारण ज्ञान को ढक लेता है इसलिए बैरी कहा है ज्ञान का आच्छादक होने के कारण पुनः ज्ञान सावर्णत्म ज्ञान का आच्छादक होने के कारण सबका वैरी काम किस आज, आरिस्थान वाला है या किस आश्रय वाला है या उसका निवास स्थान क्या है ऐसी अपेक्षा होने पर कहते हैं ऐसी अपेक्षा होने पर क्यों कहते हैं कहते है, तो कह है। hmm. हैं।, हैं।, हैं।, हैं तो क्यों कहते हैं भाषाकार बताते ही शत्रु अधिष्ठाने ज्ञाते क्योंकि शत्रु का अधिष्ठान ज्ञात होने पर या शत्रु का आश्रय ज्ञात होने पर या शत्रु का निवास स्थान ज्ञात होने पर क्योंकि शत्रु का निवास स्थान ज्ञात होने पर सुख पूर्वक शत्रु का विनाश किया जा सकता है ही शत्रु अधिष्ठाने ज्ञाते क्योंकि शत्रु का निवास स्थान ज्ञात होने पर सुख पूर्वक शत्रु का नाश किया जाता है ठीक है इसी इसलिए कहते हैं तो क्या है कि उसका कामना का निवास स्थान कामना कहाँ रहती है देखो इंद्रियाणि इंद्रिया मन बुद्धि उच्यते इंद्रियाणि मन बुद्धि असिष्ठान उच्य से एक ज्ञानं विमोह आवृत्तम लगाइए इंद्रिया मन बुद्धि इंद्रिया से लेना है यहाँ पर ज्ञान इंद्री इंद्रिया से क्या लेना है इंद्रियां मन और बुद्धि अस्य अस से लेना है काम से इंद्रिया मन और बुद्धि काम का आश्रय कही जाती है अधिष्ठान एक बच्चा ने इसलिए उच्च कहा है इंद्रियां मन और बुद्धि काम का आश्रय कही जाती हैं काम का आश्रय कौन है इंद्रियां मन, मन और बुद्धि तो काम कहाँ रहता है इंद्रियों में मन में और बुद्धि में रहता है इंद्री मन और बुद्धि में कौन रहता है काम रहता है कामना रहती है इच्छा रहती है ठीक है तो ध्यान देना <misterisation> तो ये ध्यान देना कि दर ऐसा देखेंगे कि दर्शन आदि करते समय चक्षु में रहता है काम दर्शन आदि करते समय काम किसने रहता है देखते समय कामना किसने है चक्षु में हम या या कोई सुंदर वस्तु देखें सुंदर वस्तु को देखें तो देखते समय काम किसने है चक्षु में और हम सुंदर वस्तु को स्पर्श करें सुंदर वस्तु को स्पर्श करें तो उस समय ये स्पर्श करते समय काम किसने है तो क्या में है अच्छी गंध का अच्छी गंध ग्रहण करें तो ग्रहण में, में है ना हाँ ग्रहण में है अच्छा रस का स्वादन करें हाँ तो ऐसा जो है ना कि मतलब है कि दर्शन आदि करते समय काम किसमें रहता है इंद्रियों में और संकल्प करते समय कामना कहाँ है में। मन में और निश्चय करते समय कि हम अमुख वस्तु को हम प्राप्त करें हम अमुख वस्तु को प्राप्त कर ले करते समय काम कहाँ है रुचि में ऐसा तो यही इसके निवास स्थान है अब देखेंगे इंद्र तभी भिक्षुक को महात्मा को का कहा गया शास्त्रों में कुकुट कु, कितना जगह देखता है याद है जितना हमें पैर रखना होता है तो उतना ही व्यक्ति करना चाहिए भिक्षुक को महात्मा को कक्टिका कहा गया है ज्यादा देखने ही नहीं के पालती है ऐसा क्योंकि सब कामनाएं ये सब किसने हैं नींद रहती इंद्रियों में, में। पंक्ति देखेंगे लग जाएगा बस देखिए इंद्रियाणी मनोह बुद्धिचा चा लेना काम से इंद्रिया मन और बुद्धि इस काम का आश्रय कही जाती है निवास स्थान कही जाती है ठीक है अब श्लोक की दूसरी पंक्ति देखेंगे एत ही विमोहती ऐसा ज्ञानम आवृत देहीनम एक विमोहती ऐसा ज्ञानम आवृत देहीनम लगाइए ऐसा ऐसा ही ज्ञानम आवृत ऐसा से क्या लेना है, से क्या लेना है। काम ऐसा ही कर इनके द्वारा किसके द्वारा इंद्रियां मन और बुद्धि के द्वारा काम इंद्री मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञानम आवृत्त ज्ञान का आच्छादन करके ज्ञान का आच्छादन करके ज्ञान का आच्छादन करके, आत्म अच्छा करके, तो आत्म अच्छा करके, अच्छा करके देधारी देहिनम देहिनम दे आत्मा को या जीवात्मा को विमोहती मोहित करता है ऐसा यह कामना यह काम इंद्री मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान का आच्छादन करके ज्ञान का आवरण करके जीवात्मा को मोहित करता है कौन मोहित करता है काम क्योंकि वो जब ज्ञान उसका आच्छादित हो जाएगा तब तो वो, वो क्या उस उसको मुँह हो जाएगा ज्ञान के आच्छादित होने से ही मुँह होता है यदि ज्ञान आच्छादित ना हो ठीक ठीक हम समझते रहे की ये अनात्मा है ये आत्मा है तो अपने आत्म स्वरूप को हम ठीक ठीक जानते रहे की हम दे नहीं है उससे भिन्न ज्ञान रूप आनंद रूप हमें तो ऐसा अपने स्वरूप को जानते रहे तो कभी भी क्या है मुंह नहीं हो सकता है देहात्म बुद्धि होने से मुह होता है लगेगी बंक्ति अब से देखेंगे इंद्रिया इंद्रिया आदि आश्रय के द्वारा इंद्रिया इंद्रिया भी आश्रय ही इंद्रिया आश्रयों के द्वारा आदि से क्या लेना है आदि से लेना है मन बुद्धि विमोहित कर विविधमोहती विविध प्रकार से मोहित करता है ऐसा से लेना है काम ज्ञानम ज्ञान को आवृत्त करके आत्मनात्म जिसके ज्ञान विवेक ज्ञान कही कर्तव्य कर्तव्य जिसके ज्ञान कहिए उसको आवृत में आवृत करके आच्छादित करके यहाँ आवृत करके आच्छाद दे और तो दहिनम करते शरीमम दहिनम का क्या होते हैं ये तो करते क्योंकि ऐसा है क्योंकि ऐसा है इसलिए आगे देखना तस्मात श्लोक में आगे आने वाला है तस्मात करते क्या होता है उस कारण से इसलिए भाषाघर भगवान ने क्या ध्यान किया या यथा एवं क्योंकि ऐसा है क्योंकि ऐसा है तस्मात क्योंकि ऐसा है इसलिए देखो तस्मात इंद्रियाण आदो नियम में भरतर सब पापमान प्रजम ज्ञान विज्ञान नाशनम तस्मात्म इंद्रियाणी आदो नियम्य भरतर सब पापमान प्रजही क्या है शंकर भाष्य के अनुसार प्रजे पदच्छेद है क्या पदच्छेद है प्रजे एनम हालांकि कुछ लोग प्रजे ही, ही ऐसा अलग अलग भी करते हैं प्रजे अलग करते ही अलग करते शंकर भाष्य के अनुसार प्रजे ही एक पद हाँ प्रज ही कैसे हम बताएंगे भास्करम प्रजे ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम भरतर शब यह अर्जुन के लिए संबोधन है हे भरतर शब तस्मात त्व आदो इंद्रियाण नियम इसलिए तू पहले इंद्रियों का नियमन करके इसलिए तू पहले इंद्रियों को भसमें करके तस्मात इसलिए त्व करते तू आदव कर पहले इंद्रियाण नियम में इंद्रियों को भसमी करके इसलिए तू पहले इंद्रियों को भस्में करके पहले क्या करना है इंद्रियों को भसमे करना है न भगवान कहते इंद्रियों को भस्म करने के बहुत लोग जो है ना सस्ती लोग पीड़ता प्राप्त करने के लिए क्या कहा करते हैं कि इंद्रियों को बसने करने की कोई जरूरत ही नहीं है सब जगह भगवान को देखो जब तो इंडिया बस में नहीं होंगे भगवान दिखाई देगा क्या तुमको ऐसा है? कहते हैं कोई जरूरत नहीं भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग मतलब भंडारा मार्ग मतलब रखा है लोगों ने तो भगवान को देखना ऐसा ना सब जगह इंद्रियाँ सब जगह से हटानी पड़ेंगी हटेंगी सभी तो भगवान दिखाई देंगे हाँ भगवान ने कहा इंद्रियों को बस करने के लिए इसलिए तुम पहले इंद्रियों को बस करके ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानम ज्ञान विज्ञान नाशनम एनम पापमानम प्रजेही ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले एनम पापमानम प्रजही इस पापी काम को मार दो या पापमानम एनम पापी एनम से लेना है कामम की पापी काम को का त्याग कर दो प्रजेही का क्या है त्याग कर दो पंक्ति लगाएंगे की भर्तर सब हे भर्तर सब तस्मात्म आदो इंद्रिया नियम में ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानम एकदम सजी ज्ञान तथा विज्ञान के नाश करने वाले पापी काम का त्याग कर दो पापी कामना का त्याग कर दो भगवान कहते हैं कि कामना का त्याग कर दो विवेक से जो है ना कामना का त्याग होता है बहुत विचार करके देखा जाए कि कामनाओं के कारण ही मैं दुखी होता हूँ हमेशा अभी तक कामनाओं ने ही दुख दिया है अब यदि ये, ये कामना भी बनी रही तो ये भी दुख देगी है इसका जो है ना इसकी पूर्ति करने के लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा और पूरा होना भी मुश्किल है कि पूरी होगी तो कौन सा सुख लेगा दूसरी कामना आ जाएगी दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी ऐसा तो ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले पापमानम एनम की पापी कामना का त्याग कर दो ठीक है तो कामनाओं को त्याग करने के लिए भगवान कहते हैं तस्मात इसलिए तम इंद्रियाणी आदो आदो का पूर्वम पूर्वम आदो क्या है पूर्वम पहले नियम में अर्थ है किसको बस में करके इंदियों को बस में करके भरतर सभी संबोधन है पापमानम का अर्थ है कि पापा की पापाचरम की पापाचरण करने वाले क्या हो जाएगा पापा हाँ पापाचरण करने वाला कौन है काम है एनम से क्या लिया है कामम और ध्यान देना यहाँ भाषण क्या, क्या लिखा है क्या लिखा है ध्यान देना की जो हन धातु है ना हन हिंसा है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनता है कपड़ा तो उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा प्रज ही मतलब मार दो तो जिन लोगों ने जही ऐसा प्रजही पदछेद किया है तो उनके अनुसार वैसा है यहाँ पर क्या ओहाक त्यागे ओहाक तो त्यागे से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में दही बनता है क्या बनता है हाँ पवित्रा उपसर्ग प्रज ही ऐसा भाष्यकार को मान्य ठीक है हाँ त्याग कर दो एनम से क्या लेना है प्रकृतम प्रकृत वैरी कौन है काम जिसका प्रसंग चल रहा है उसे प्रकृत प्रकृत कहते हैं ना प्रसंग है का। तो कौन हुआ काम और ये कैसा है ज्ञान विज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है ज्ञान किसे कहते हैं विज्ञान किसे कहते हैं भाषाकार समझा रहे हैं ज्ञानम शास्त्र का आचार्य था वो ना शास्त्र और आचार्य के उपदेश से उपदेश को जोड़ना न शास्त्र आचार्य के द्वारा मतलब शास्त्र आचार्य के उपदेश से शास्त्रता या आचार्यता ये तस्वीर है, है। ये शास्त्र और आचार्य के उपदेश से आत्मा आदि का जो ज्ञान अवबोध होता है उसे ज्ञान कहते हैं शास्त्र आचार्य के उपदेश से आत्मा आदि आदि से क्या लेना है? अनात्मा शास्त्र आचार्य के उपदेश से आत्मा और अनात्मा का जो बोध होता है उसे ज्ञान कहते हैं की ये आत्मा है ये अनात्मा है मन प्राण बुद्धि ये, है? ये त्मा हैुद्धि है है ना दे इंद्री मन प्राण बुद्धि है ना मन बुद्धि सब कैसा ये अनात्मा है शास्त्रों और आचार्य के उपदेश के द्वारा आत्मा अभी का जो बोध होता है उसे क्या कहते हैं ज्ञान लग जाएगा अब विज्ञान किसे कहते हैं विशेषता अनुभव विज्ञान हम की विशेष रूप से उसका अनुभव करना विशेष रूप से उसका अनुभव विशेष रूप से उसके अनुभव को विज्ञान कहते हैं जब विशेष रूप से अनुभव हो जाए कि ये अनात्मा है और ये आत्मा है ऐसा ठीक ठीक अनुभव हो जाए तो उसे क्या कहेंगे विज्ञान तो सुनकर के जो ज्ञान हुआ ना वो क्या हो गया हाँ सुनकर जो बोध हुआ वो ज्ञान हुआ और विशेष रूप से जो उसका अनुभव हुआ उसे क्या कहेंगे हाँ तो अनुभव ये तो ज्ञान के बाद विज्ञान यहाँ पर विशेषता पर अनुभव विज्ञानम और विशेष रूप से उसके अनुभव को विज्ञान कहते हैं तो श्रेय प्राप्ति प्राप्ति हेतु तो, हो हे तो तयो ज्ञान विज्ञान योग नाशनम तयों से क्या लेना है ज्ञान विज्ञान योग श्रेय प्राप्ति हेतु तो का अर्थ है कि कल्याण प्राप्ति के हेतु कल्याण प्राप्ति के हेतु कौन हे ज्ञान और विज्ञान कल्याण प्राप्ति के हेतु ज्ञान और विज्ञान के नाशक ज्ञान और विज्ञान के नाशक ऐसा यहाँ दोबारा ऐसा लगाएंगे यहाँ पर आत्मना श्रेय प्राप्ति हेतु अपने कल्याण प्राप्ति के हेतु आत्मना को पहले लेंगे आत्मना श्रेय प्राप्ति हेतु अपने कल्याण प्राप्ति के हेतु क्यों ज्ञान विज्ञान योग नाशनम ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले नाशनम का अर्थ है नास्कम और नास नास्कम नाशनम से लेना है नासकम का ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले काम का परित्याग कर दो का क्या अर्थ है परित्यग परित्याग कर दो यह अर्थ है तो भगवान ऐसा कहते हैं इंद्रियों को बस में करके कामनाओं का त्याग कर दो हाँ कामनाओं का त्याग जहाँ हुआ बस आनंद हो गया बस कामनाओं की पूर्ण होने से उतना सुख नहीं है जितना सुख किस किसने कामनाओं का त्याग करने, करने में सुख होता है हाँ जिसमें भागवत में आया है न ही कामा कामाना भोगन भो, भो सामने थी हविशराज कृष्ण बस में बुद्ध भी आया है भागवत में आया में है क्या हाँ प्रसंग मेरी हमने भोगों को नहीं भोगा भोगों ने हमको भोग लिया आ, तो वही सब हो जाता है तो बाद में पता चलता है को समझदार तो, तो पहले से सोचता है पहले ही से दूर रही है आज ये देखना इंद्रियाण यादव नियम आदो करते पहले तो आदो इंद्रियाण नियम में पहले इंद्रियों को बस में करके का शत्रु कामम यही की शत्रु काम का क्या कर दो दो पहले लि को बस में करके काम रूप शत्रु का त्याग कर दो ऐसा कह कहा गया ऐसा शत्र का अर्थ है वैसा कहने पर वैसा क्यों आश्रया काम याद कि किसके आश्रित होकर के काम का त्याग करना चाहिए किसके आश्रित होकर के या किसका आश्रय लेकर किसका आश्रय लेकर ले हम्म कामना का त्याग करने के लिए भी तो किसी का आश्रय चाहिए ना ये संसारिक प्रपंच की इच्छा है सांसारिक प्रपंच की कामना है इसका त्याग करना है तो किसका आश्रय में मतलब किसकी कामना करके इन कामनाओं को छोड़ दें जब श्रेष्ठ वस्तु की कामना होती है तो शुद्ध वस्तु की कामना समाप्त हो जाती है तो किसका आश्रय लेकर के मतलब बात है इस पर किसका आश्रय लेकर के कामनाओं का त्याग करना चाहिए इसी उच्चते इस पर कहते हैं देखिए इंद्रिया मनसस्सु परा बुद्धि परतस्सु सह इंद्रिया पराण आहु इंद्रििया परा आहु इंद्रिभ्य परम मन इंद्रिए्य परम मन मनसरा सह यहाँ पराणिहु प्राणी का अर्थ है यहाँ पर श्रेष्ठानी है ना श्रेष्ठ इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा जाता है किसकी अपेक्षा विष्णु की अपेक्षा किसकी अपेक्षा विष्वो की अपेक्षा इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा जाता है है ना विष्णुओं की अपेक्षा इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा जाता है क्यों श्रेष्ठ कहा जाता है भाष में आएगा है ना विष्वों की अपेक्षा इंद्रियों को पर कहा जाता है श्रेष्ठ कहा जाता है इंद्रिय परम अहू करके कहा जाता है आ, आउ, तू, आहु तू अहू इंद्रियव्या परम मन इंद्रियों से श्रेष्ठ मन को कहा जाता है इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन, मन को कहा जाता है क्योंकि मन जी इंद्रिय का अनुकरण करेगा वही इंद्रिय जो है भरेगी है ना मन के बिना इंद्रिय कुछ नहीं कर सकती मन को बस निकल लो सभी इंद्रियों का काम ठप्प हो जाएगा उसी समय तो इंद्रिय व्या परम मन इंद्रियों से श्रेष्ठ मन को कहा जाता है मनसा तू पराबुद्धि मन से तो पर बुद्धि को कहा जाता है मन से तू करते कि मनसा पर मन से पर बुद्धि को कहा जाता है यह बुद्धे सातु यह बुद्धे परत जो बुद्धि से पर है सातु तू करते वह तो यहाँ लगा लेना परमात्मा वो वो कौन है परमात्मा जो बुद्धि से पर है हुआ तो परमात्मा है तो बुद्धि से पर कौन होता है परमात्मा तो किसका आश्रय लेकर के कामनाओं का त्याग करना चाहिए परमात्मा का जो सबसे पर है सबसे श्रेष्ठ है ऐसा तो उसका आश्रय लेकर के कामनाओं का परित्याग कर देना चाहिए क्योंकि जब इतर कामनाएं पड़ी हुई हैं तो परमात्मा को पा सकते हैं क्या हाँ तो उसका आश्रय लेकर के 200 रुपए की का, कामना है यदि फिर चार रुपए मिल जाए तो वो कामना फिर चली जाती है न तो वैसे ही जो है ना जब वे परमात्मा की कामना होगी तो अन्य कामनाएं चली जाएंगी तो परमात्मा का आश्रय लेकर के ऐसा अच्छा लोग सोचते हैं भगवान को तो प्राप्त करना है पर तो ये भी हो जाए ये भी हो जाए भी हो जाए तो ऐसा कभी होने वाला नहीं भगवान तो मिलने वाले नहीं है किसी को तुम चाहे जितना कर लो थोड़ा बहुत कर लो और ये भी संसार किसके हाथ में आज तक रहा है किसी के हाथ में रहा है खूब इकट्ठा किया और सब छोड़ करके लोग चले गए कुछ भी साथ नहीं जाता दो कैसे भी आदमी साथ लेकर नहीं जा सकता है मरते हमें सोचे दो पैसा लेते जाएंगे तो भी नहीं जा पाएगा <laughs> अब देखिए इंद्रियाणी इंद्रियाणी का अर्थ है इंद्रियाणी का क्या है अर्थ हैदी इंद्रियां इंद्रियाणी से लेना नहीं पंचे स्रोत्रादि पंच इंद्रियां स्रोत्रादि पंच इंद्रियां ये पर है ना किसकी तो देखना यहाँ पर देखेंगे बेहम स्थूलम बाह्यम प्रछिन्नम से अपेक्षे सौक्ष में अंतरस्थ व्यापित्वी अपेक्ष अपेक्षा यहाँ सभी की पुस्तकों में है आ? दो बार अपेक्षा आया है एक ऊपर तो भी अपेक्ष है ना चलो कोई बात नहीं पराणी पाणी कर प्रकृष्टानी और प्रकृष्टानी कर श्रेष्ठ आहु आहू क्रिया का कर्ता कौन है पंडित की पंडित इंद्रियों से पर इंद्रियों नहीं पंडित इंद्रियों को पर कहते हैं पंडित इंद्रियों से पर कहते हैं अच्छा हमने क्या बोला था विषयों की अपेक्षा इंद्रिया पर हैं। तो के के है भाष्य के अनुसार क्या है की स्थल दे की अपेक्षा इंद्रिया पर है भाष्य के अनुसार क्या होगा इस फूल दे की अपेक्षा इंद्रिया पर, पर है ये है तो देश की अपेक्षा इंद्रियां पर है ये मतलब हुआ ऐसा दे की अपेक्षा इंद्रिया पर है इंद्रिय कोई काम न करे और देह बनी रहे तो कोई सुख मिलेगा आपको आख काम ना करें और आप भी काम न करे तो देह से कोई सुख मिलेगा क्या तो पर कौन हुई देख इंद्री <सथ थूरीगे> यही बता रहे हैं स्रोत्रादि पंच इंद्रिया अब देखेंगे स्थूलम बाह्यम चाह पर छिन्नम देहम्म चाहिन्नम देहम स्थल बाय और प्रछि दे की अपेक्षा स्थूल बाय और परछिम दे की अपेक्षा ये देख कैसी है स्थूल है कैसी है ये हाँ और यह दे कैसे है ये बाय है की अंतरंग है ही है ना दे कैसे वाई है और ये व्यापक है कि पर की परिन्न है।, है तो लगाइए लगा परछिन्न और है जो लिखा है जो क्रम से लिखा उसी क्रम से लेना स्थूल वाय और परछिन्न देख अपेक्षा स्थूल बाय और परछिन्न देखी देख अपेक्षा पर कौन है इंद्रिया पर कौन है क्यों पर है कैसे पर है तो बताते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म तो का क्या है सूक्ष्मत्व अंतरस्थ और व्यापकत्व आदि गुणों के कारण लगाइए सूक्ष्मत्व अंतरस्थ और व्यापकत्व आदि की अपेक्षा करके या व्यापकत्व आदि से युक्त होकर व्यापकत्व आदि से यहाँ अपेक्षित अर्थ कर लेना युक्त होकर के बाद वाले जो है अपेक्षिक से युक्त होकर के तो ध्यान देना दे है स्थूल अविंद्रिया उसकी अपेक्षा कैसी है सूक्ष्म है तो इंद्री सूक्ष्म हो गयी और दे कैसी है आपकी बाह है और इंद्रिया कैसी है अंतरस्थ अंतरस्थ मतलब अंदर में स्थित है तो इंद्रिय किससे युक्त होगी इंद्रिय अंतरस्थ है तो इंद्रिय किससे युक्त हुई अंतरस्त से अंतरस्तत्व से किससे समझ में आइया की इंद्रिय अंतरस्त है तो अंतरस्तत्व से युक्त हुई और दे कैसा है परिचिन्न है और दे की अपेक्षा इंद्री पर छिन्न नहीं है देखो देह तो यहाँ है और चक्षु देख देख हाँ। तो देख इंद्री देखो पहाड़ कर चली गई आपकी देख देखकर गई की नहीं गई हाँ तो दे की अपेक्षा इंद्री व्यापक है अच्छी व्यापक क्या है ये देह ये अपेक्षा इंद्रिया कैसे आपकी देह इंद्रियां व्यापक है तो अब व्यापित्व कर रहे यहाँ पर व्यापकत्व सूक्ष्मत्व अंतरस्त और व्यापकत्वी गुणों से युक्त होकर यह इंद्रिया प्रकृष्टानी का अर्थ श्रेष्ठानी श्रेष्ठ कही जाती है कौन कहते हैं पंडित लगाइए इस पंडित पंडित स्थूल बाय और परछिन्न दे की अपेक्षा सूक्ष्मत्व तो अंतरस्तत्व और व्यापकत्व आदि गुणों से युक्त स्त्रोत आदि पंच इंद्रियों को श्रेष्ठ कहते हैं लग जाएगा पंडित जन पंडित जन इस और परिन्न दे की अपेक्षा सूक्ष्मत्व अंतर और व्यापक गुणों से युक्त होकर या कारण युक्त होने के कारण कल्याण अपेक्षा करते श्रेष्ठ कहते हैं तथा इंद्रिय परम मना उसी प्रकार इंद्रियों की अपेक्षा मन पर है मन क्या संकल्प विकल्प करने वाला मन मन कैसा उसी प्रकार इंद्रियों की अपेक्षा संकल्प विकल्पात्मक मन पर है ना कि मन यदि बस में है तो कोई इंद्रिय कुछ भी नहीं कर पाएगी अभी मन को क्या कहा गया है इंद्रियों को घोड़ा कहा गया है मन को सारी बुद्धि को कहा यस तो मन को लगाम कहा गया है लगाम है ना लगाम डेली होगी घोड़े भाग जाएंगे। मन को बस में रखना चाहिए लगाएंगे तथा मन से बुद्धि उसी प्रकार मन से पर निश्चयात्मिक बुद्धि करता है निश्चयत्मिका उसी प्रकार मन से पर बुद्धि है मन से पर क्या है निश्चयात्मिका बुद्धि है निश्चय जिसका स्वरूप है वह बुद्धि मन से पर है निश्चय करने वाली बुद्धि मन से पर है निश्चय हो जाएगा किसी तो फिर ठीक है आगे देखेंगे तथा या और देखना तथा या सर्वसे बुद्धि से अभ्यंतर है तरह उसी प्रकार है। जो सभी जो बुद्धि पर्यंत सभी दृश्य पदार्थों से अभ्यंतर है तथा उसी प्रकार जो बुद्धि पर्यंत देखना इंद्रियां मन और बुद्धि इंद्रियां मन और बुद्धि पर्यंत कहने से कौन कौन आया बुद्धि तक जिलो इंद्रिय मन और बुद्धि उसी प्रकार बुद्धि पर्यंत सभी सभी दृश्य पदार्थों से जो आंतरिक है ये इंद्रिय मन बुद्धि यह सभी क्या है दृश्य है ये सभी क्या है जिनको जाना जाए उनको क्या कहते हैं दृश्य बुद्धि पर्यंत सभी दृश्य पदार्थों से जो आंतरिक है इंद्रिया भी आश्रय युक्त युक्त पाठ है की युक्तम है युक्त इंद्रियादि आश्रयों से इंद्री मन बुद्धि आश्रय है ना इंद्रिया आश्रय से युक्त होकर के कहते काम ज्ञान रूप आच्छादक के द्वारा ज्ञान रूप, रूप आच्छादक के द्वारा या ज्ञान रूप आवरण के द्वारा यम देहिनम नम जिस दे आत्मा को मोहित करता है ऐसा कहा गया जिस दे आत्मा को मोहित करता है ऐसा लगाइए अब अभ्यंतर कौन है अभ्यंतर मन बुद्धि नहीं नहीं बुद्धि पर्यंत सभी दृश्य पदार्थों से जो अभ्यंतर है अभ्यंतर कौन है वही दे आत्मा कौन है जो अभ्यंतर है जो अभ्यंतर है अभी तथा इंद्रियादी आश्रियों से युक्त होकर के कामना ज्ञान रूप आवरण के द्वारा जिस देही आत्मा को मोहित करती है ऐसा कहा गया तो वही अभ्यंतर है कौन देही आत्मा।, दे आत्मा कौन है देही आत्मा और सह वह बुद्धि का दृष्टा परमात्मा है वह बुद्धि का दृष्टा कौन है परमात्मा हाँ तो यही आंतरिक है और देही आत्मा यही है ठीक है तो इस परमात्मा का आश्रय लेकर के क्या करना है उस कामना का त्याग कर देना है और ठीक से समझ ले कि हमको परमात्मा को पाना है परमात्मा परमात्मा को साक्षात्कार करना है तो फिर दूसरी कामनाओं को हटा हटाना पड़ेगा और हट भी जाएंगे भी ठीक ठीक समझ में आ जाए दूसरी कामना और नहीं तो भटकते रहे पूरा जन्म निकल जाएगा पूरा जीवन निकल जाएगा कुछ भी हट हाँ आने वाला नहीं कुछ भी हम हाँ नहीं आएगा ओम ओम पूर्णमद <हजीवेता> <feð> <fringe> <dormी>